महाभारत आश्वेधिक पर्व त्रिशोध्या अलर्क के ध्यान योग का उदाहरण देकर पितामहों का परशुराम जी को समझाना और परशुराम जी का तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना पितर ऋचुअ्युदाती मतिहास पुरातन शुवा चाह कार्य पितरों ने ब्राह्मण तेट इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है उसे सुनकर तुम्हें वैसा ही आचरण करना चाहिए अलर्को नाम महात धर्म सत्यवादी च महात्मा सुदृढ़ पहले की बात है अलर्क नाम से प्रसिद्ध एक राजी थे जो बड़े ही तपस्वी सत्यवादी महात्मा एवं सुक्में समादे उन्होंने अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यंत इस पृथ्वी को जीत कर अत्यंत दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था इसके पश्चात उनका मन तत्व की खोज में लगा, तरह से चिंता प्रति महामती महामते वे बड़े बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे और सूक्ष्म तत्व की खोज के लिए इस प्रकार चिंता करने लगे अलर्क बलम मनसो में ध्रुव अन्य शत्रु भी, भी परिवार अलर्क कहने लगे मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है अतः वही सबसे प्रबल है मन को जीत लेने पर ही मुझे स्थाई विजय प्राप्त हो सकती है मैं इंद्रिय रूपी शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ इतने बाहर के शत्रुओं पर हमला न करके इन भीतरी शत्रुओं को ही अपने बाणों का निशाना बनाऊंगा। यदम चापला कर्म सर्वान मर्त्या चिकित मन प्रति सुदीक्षा ग्रहण नोक्षा विषाहकान यह मन चंचलता के कारण सभी मनुष्यों से तरह तरह के कर्म कराता है अतः अब मैं मन पर ही तीखे बाणों का प्रहार करूँगा मनु नेमे माम मन उच नेति माक कथन तभी वह मर्म भेष्य मरष्यसी अन्य समीक्षव मूदयती मन बोला अलर्क तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह नहीं बीन सकते यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चीर डालेंगे और मर्म स्थानों के चिरे जाने पर तुम्हारी ही मृत्यु होगी अतः तुम अन्य प्रकार के बाणों का विचार करो जिनसे तुम मुझे मार सकोगे था ततो वचनम अब्रवीत यह सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया इसके बाद वे नासिका को लक्ष्य करके बोले अलर्क वाच आघ्रा बहुन गति तस्मा प्रतिमोक्ष अलर्क ने कहा मेरी यह नाशिका अनेक प्रकार की सुगंधियों का अनुभव करके भी फिर उन्ही की इच्छा करती है इसलिए इन तीखे बाणों को मैं इस नाशिका पर ही छोड़ूंगा घ्राणवाच ने मामाक कथन तब मर्म भेष्यशिही नासिका बोली अलर्क ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इससे तो तुम्हारे ही मर्म विजीर्ण होंगे और मर्म स्थानों का भेजन हो जाने पर तुम, तुम ही मरोगे अतः तुम दूसरे प्रकार के बाणों का अनुसंधान करो जिससे तुम मुझे मार सकोगे तत्वाथ विचिन्त्यायाथ वचनम अब्रवी नाचिका का यह कथन सुनकर अलर्क कुछ देर विचार करने के पश्चात देवा को लक्ष्य करके कहने लगे अलर्कवाच यम स्वादुन रसा भुक् प्रतिगृ्य तस्मा जिह्वाम प्रति सरान प्रतिमोक्षा्यहम सितान् अलर्क ने कहा यह रसना स्वादिष्ट रसों का उपभोग करके फिर उन्हें ही पाना चाहती है इसलिए अब इसी के ऊपर अपने तीखे सहायकों का प्रहार करूंगा ने जिहो वाच नेंति मामा लर्क कथंजन तवै मर्म भेष्यिन्द मर्मा मरेशसि अन्यान बाणा समीक्ष स्व यह स्व मूदयशी दिवा बोली अलर्क ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं छेद सकते ये तो तुम्हारे ही मर्म को बीधेंगे मर्म के भिन्न जाने पर तुम ही मरोगे अतः दूसरे प्रकार के बाणों का प्रबंध सोचो तो जिनके सहायता से तुम मुझे मार सकोगे तत्वाथ अभिचिता ततो वचनम अब्रवी यह सुनकर अलर्क कुछ देर तक सोचते विचारते रहे फिर त्वचा पर कुपित होकर बोले अलर्क हुआ अलर्क ने कहा यह त्वचा नाना प्रकार के स्पर्शों का अनुभव करके फिर उन्ही की अभिलाषा किया करती है अतः नाना प्रकार के बाणों से मारकर इस त्वचा को ही विजीर्ण कर डालूंगा तववाचन ने अलर्क बाणां त्वचा बोली अलर्क ये बाण किसी प्रकार मुझे अपना निशाना नहीं बना सकते ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण करेंगे और मर्म विदिर्ण होने पर तुम ही मौत के मुख में पड़ोगे मुझे मारने के लिए तो दूसरी तरह के बाणों की व्यवस्था सोचो जिनसे तुम मुझे मार सकोगे था तो त्वचा की बात सुनकर अलर्क ने थोड़ी देर तक विचार किया फिर श्रोत्र को सुनाते हुए कहा अलर्क वाचन श्रुता तो विविधान शब्दास्ताव प्रति तस्मा प्रतिधरा प्रतिमचा मम सिता अलर्क बोले यह स्रोत्र बारम्बार नाना प्रकार के शब्दों को सुनकर उन्हीं के अभिलाषा करता है इसलिए मैं इन तीखे बाणों को स्रोत्र इंद्र के ऊपर चलाऊंगा स्रोत्र मुआच ने मामा अलर्क कतंचन तब मर्म भेष्यंति तथो हास्य थी जीवितम अन्यान बाम यह श्रोत्र ने कहा अलर्क ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं छेद सकते ये तुम्हारे ही मर्म को विदीर्ण करेंगे तब तुम जीवन से हाथ धो बैठोगे अतः तुम अन्य प्रकार के बाणों की खोज करो जिनसे मुझे मार सकोगे तत्व चिंत्याथ तचनम अब्रवीत यह सुनकर अलर्क ने कुछ सोच विचार कर नेत्र को सुनाते हुए कहा अलर्क हुआ वा तस्मान ही था कही रह अलर्क बोले यह आंख भी अनेकों बार विभिन्न रूपों का दर्शन करके पुनः उन्हीं को देखना चाहती है अतः मैं इसे अपने तीखे तिरों से मार डालूंगा चक्षुर्वाचन ने मे बाणा तरष्य मक कथन तवै मर्म भेष्य भिन्न मर्मा मरिष्य अन्न बाणा समीक्षस्व यम मा सूदयति आँख ने कहा अलर्क ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं छेद सकते ये तुम्हारे ही मर्म स्थानों को बिन डालेंगे और मर्म विधीर्ण हो जाने पर तुम्हें ही जीवन से हाथ धोना पड़ेगा अतः दूसरे प्रकार के सहायकों का प्रबंध सोचो जिनकी सहायता से तुम मुझे मार सकोगे तथा विचिंत्या तथोवचन अभ्रवी यह सुनकर अनर्क ने कुछ देर विचार करने के बाद बुद्धि को लक्ष्य करके यह बात कही अलर्कवाचन यम निष्ठा बहुविधा प्रक्रिया प्रति सरा प्रति मोक्षा अलर्क ने कहा यह बुद्धि अपने ज्ञान शक्ति से अनेक प्रकार का निश्चय करती है अतः इस बुद्धि पर ही अपने तीक्षण सहायकों का प्रहार करूँगा बुद्धिर्वाचन ने माक कथंशन तब वह मर्म भेष्यंते भिन्न मर्मा मरी छत अन्य समीक्षति बुद्धि बोली अलर्क ये बाण मेरा किसी प्रकार भी स्पर्श नहीं कर सकते इनसे तुम्हारे ही मर्म विदीर्ण होगा और मर्म विदीर्ण होने पर तुम ही मरोगे जिनकी सहायता से मुझे मार सकोगे वे बाण तो कोई और ही है उनके विषय में विचार करो ब्राह्मण ब्राह्मणुवाच तथोलर्क स्तपोरम तिवास्थाय दुष्करम नाध्य गम शक्त बाणम ए सुसप्तु ब्राह्मण ने कहा देवी तदनंतर अलर्क ने उसी पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या की किंतु उससे मन बुद्धि सहित पांचों इंद्रियों को मारने योग्य किसी उत्तम बाण का पता न चला सुसमिति प्रभु ने तवय सामर्थ्यशाली राजा एकाग्रचित होकर विचार करने लगे विप्रवर बहुत दिनों कर निरंतर बहुत दिनों तक निरंतर सोचने विचारने के बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा अलर्को को योग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं प्रतीत हुआ स एकाग्रम्हण करवा निश्चलो योग इंद्रिया जघानाशो बा नहीं के नीर्जवान योगेनात्मानवेश सिद्धि परमिका गे मन को एकाग्र करके स्थिर आसन में बैठ गए और ध्यान योग का साधन करने लगे इस ध्यान योग रूप एक ही बाण से मारकर उन बलशाली नरेश ने समस्त इंद्रियों को सहसा परास्त कर दिया वे ध्यान योग के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके परम सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति हो गई विस्मतच्चाजर्षि गाथाधिगा अहो कष्टस्मि सर्व अनुष्ठि भोग तुक्त पूर्व राज्य मुका परम इस सफलता से मैयाषि अलर्क को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथा का गान किया अहो बड़े कष्ट की बात है कि अब तक मैं बाहरी कामों में ही लगा रहा और भोगों की तृष्टा से आबद्ध होकर राज्य की ही उपासना करता रहा ध्यान योग से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुख का ध्यान साधन नहीं है यह बात तो मुझे बहुत पीछे मालूम हुई है इति ही राम ने कहा बेटा परशुराम इन सब बातों को अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियों का नाश न ना करो घोर तपस्या में लग जाओ उसी से तुम्हें कल्याण प्राप्त होगा इतुक्त स तपो जाम दग्न पितामह आशिता सो महागो यज सिद्धि च दुर्गमां अपने पितामहों के इस प्रकार कहने पर महान सौभाग्यशाली जमदग्दीनंदन परशुराम जी ने कठोर तपस्या की और इससे उन्हें परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हुई इसी महाभारती आशुमेधि के परमणि अनुगीता परमि ब्राह्मण गीतासु त्रिंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आयुर्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक तीसवा अध्याय पूरा हुआ